ऐत्रे उपनिषद का विचार कल हम लोग प्रारंभ किए हैं ऐत्रे उपनिषद के सम्बन्ध भाष्य में भगवान भाष्यकार व्रत कथन पूर्वक ऐत्रे उपनिषद के आरंभ का औचित्य सिद्ध कर रहे हैं व्रत कथन करते हुए ये कहा गया कि पूर्व में ऐसे ऐतरेय ऋग्वेद चार विभागों में विभक्त हैं अधिकारी भेद से मंत्र भाग जिसे ंडीय कहा जाता है विभाग और दूसरा ब्राह्मण विभाग ब्राह्मण कांडीय विभाग तीसरा अरण्य कांडीय विभाग चौथा उपनिषद विभाग पहले विभाग का अधिकारी हैं ब्रह्मचारी दूसरे विभाग के अधिकारी माने गए ब्राह्मण विभाग के गृहस्थ वान को आरण्य विभाग का अधिकारी माना गया तो शेष रह गए चतुर्थाश्रमी वे हैं उपनिषद भाग के अधिकारी तो पूर्व में यानि तीन विभागों में क्रमतः ब्रह्मचारी गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रमियों के द्वारा अनुष्ठेय कर्म उपासनाओं का प्रतिपादन हुआ है तो कर्म के साथ की जाने वाली उपासनाओं का प्रतिपादक पूर्वभाग है तीन तीन विभाग उन्होंने हिरण्यगर्भ की उपासना के साथ कर्म का प्रतिपादन किया है वह तीन विभागों में अच्छी तरह से संपन्न हुआ इसे प्रथम वाक्य से भगवान भाष्यकार ने बताया कि परिसमाप्तम कर्म सह अपर विषय विज्ञान इन तीन विभागों में ही उपासना समुचित कर्म का उपसंहार हो गया ये आपको कैसे ज्ञात हुआ इस प्रश्न का उत्तर देते हुए द्वितीय वाक्य में भगवान भाष्यकार ने कहा कि कर्म तथा तो उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति तक का यहां पर तीन विभागों में बताया गया है अंत में तो फल कथन हुआ तो माना जाता है सफल साधन का कथन पूर्ण हुआ तो फल कथन के वाक्यों से यह निश्चित हुआ कि उपासना समुचित कर्म का उपसंहार इन तीन विभागों में ऋग्वेद के हैं और बचा जो चतुर्थ विभाग उपनिषद विभाग उसके अधिकारी हैं चतुर्थाश्रमी उसका आरंभ उपनिषद विभाग का अब किया जा रहा है इसे कहते हैं कि सहसा क्या नाम ये इस वाक्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अवतरण सहित की लेत प्राण से आत्म दे, दे, देवता गेवा इति अप्यति यहाँ तक की भाष्य में चर्चा हो चुकी है आगे हैं सोयम देवता अप्यलक्षण तो उपनिषद का प्रारंभ बताने से पहले एक मतांतर का उत्थापन कर रहे हैं भगवान भाष्यकार स्वयं इत्यादि से इसके अवतरण टीका को देखिए अत्रांतरे सर्वात्मक सूत्रात्म सूत्रात्म भाव प्राप्ति सर्वात्मकूत्रात्म भूत्रात्मारातिरिक्तमोक्ष अभा तदर्थ केवल न इति आत्मिद्यारंभ इति ऐसे चलना है ना तो केशांचित मतम यानी कुछ गर्भ उपासकों का उनको हिरण्य गर्भा, गर्भा कहा जाता है हिरण्य गर्भ को ही परम तत्व तो समझने वाले हेरण्य गर्भा कहलाते हैं इन हिरण्य गर्भों का मत है इसलिए केशांचित पर चार नंबर टिप्पणी लिखते हुए टिप्पणी कार ने कहा अने अन्य हिरण्य गर्भा दो नंबर पृष्ठ पर चार नंबर टिप्पणी है। तो हिरण्य गर्भा तो हिरण्य गर्भ है हिरण्य गर्भ को ही परम तत्व समझने वाले हिरण्य गर्भ से अन्य कोई परम तत्व नहीं है हिरण्य गर्भ ही परम तत्व है ऐसा जिनका मत है वे लोग उनका उनके उस मत का उत्थापन करते हैं स्वयं इत्यादि से तो अत्रावसरे ये जो अवतरण टीका में प्रथम पद है अत्रावसरे का अर्थ है ये अत्र का अर्थ है अत्रावसरे अंतर शब्द अवसर अर्थ में है जो आठ नंबर टिप्पणी में अत्रावसरे अत्र का अर्थ करते हुए टिप्पणी कार ने कहा अत्रावसरे यानी इस अवसर पर त्र शब्द का अर्थ निकलेगा उपासना समुचित कर्म का हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति ही फल है ये कथन भाष्य में हुआ तो इस समय जो हिरण्यगर्भ हैं उनका मत बताने का तथा खंडन करने के लिए बताना है तो बताने का सुअवसर देख करके भगवान भाष्यकार उनके मत को बता रहे हैं तो अत्र सर्वात्मक सूत्रात्म प्राप्ति व्यतिरिक्त मोक्षस्य तो मोक्ष तदर्थम केवल आत्मविद्या रंभो न आत्मविद्यारंभो नुक्त कैशाचित मतम उत्थ तो ये जो है सर्वात्मक सूत्रात्मा की प्राप्ति को छोड़ करके प्राप्ति से अतिरिक्त दूसरा कोई मोक्ष है नहीं ऐसा मानना होगा इन लोगों का वेदांत मत में तो हिरण्य से भी पर है कारण ब्रह्म और उस कारण ब्रह्म से भी पर है पर, परात ब्रह्म से कहा जाता है ब्रह्म केवल ब्रह्म को हो? निर्विशेष ब्रह्म को हो वो है श्रेयांशी बहुविज्ञानी कहा जाता है ना यही समय इन लोगों का है तो वेदांति के अनुसार तो निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान ये मोक्ष है और हिरण्य के अनुसार सर्वात्मक हिरण्यगर्भ की प्राप्ति को छोड़ करके दूसरा कोई मोक्ष है नहीं हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति से अतिरिक्त मोक्ष का अभाव मानते हैं और हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति रूप फल तो उपासना समुचित कर्म का ही आप भी बता रहे हो इसका अर्थ है कि कर्म उपासना समुचित कर्म से ही परम पुरुषार्थ मोक्ष भी होता है और उस मोक्ष का स्वरूप है हिरण्य भाव की प्राप्ति इसलिए कहता है तदर्थम केवल आत्मविद्या आत्मविद्यारंभो न युक्त तो इससे अतिरिक्त तो दूसरा कोई मोक्ष न होने के कारण और मोक्ष का स्वरूप हुआ सर्वात्मक हिरण्य गर्भभाव की प्राप्ति मात्र और उसके लिए उपासना समुचित कर्म ही साधन समर्थ है हिरण्य भाव की प्राप्ति कराने के लिए का मतलब मोक्ष दिलाने के लिए कर्म उपासना समुचित कर्म ही समर्थ हो जाएगा तो केवल आत्मविद्या को बताने वाले उपनिषदों का आरंभ न युक्त है यानी उचित नहीं है इस प्रकार का जो हिरण्य गर्भ गर्भों का मत है उसका उत्थापन भगवान भाष्यकार सोयम इत्यादि से कर रहे हैं तो भाष्य में देखिए सोयम देवता अप्ये अप्य लक्षण परुषार्थ तो देवता अप्ये इसमें देवता शब्द का अर्थ है हिरण्य और देवता अप्ये है हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति साधक का उपासना समुचित कर्म करने वाले साधक का मोक्ष के लिए ये कर रहा है तो सर्वात्मक हिरण्यगर्भ से अलग जो स्वरूप है वेष्टि उसका सर्वात्मक हिरण्यगर्भ रूप देवता में विलय जैसे ब्रह्मलीन कहते हैं हम लोग ऐसे हिरण्य होना यही मोक्ष है तो देवता अपे लक्षण पर पुरुषार्थ ये देवता अपे यानी हिरण्यगर्भ में हिरण्यगर्भ का सायुज्य यही पर पुरुषार्थ है यानी मोक्ष है पर पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है मोक्ष चार प्रकार के पुरुषार्थों में जो चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष वह पर है यानी उत्कृष्ट पुरुषार्थ है हिरण्य भाव की प्राप्ति रूप ये सह मोक्ष इसी को मोक्ष कहा जाएगा एष मोक्षक्य काकाटि का है में इसे देखिए व विषयादिमत सुख आत्मस्वरूप अवस्थानस्य मोक्षस कव इति तो व विषयादि मतह। तो ये जो विषयादि मान, विषयादि मतह, सृष्टि का एक वचन है उसका, तेत का विशेषण है मतह। और ये शब्द परामर्शक है सर्वात्मक हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति देवताप्य देवताप्य का परामर्शक है ये तस्य शब्द इसलिए देवता अप्य रूप जो विषयादि मान सुख है ब्रह्मलोक में चला जाएगा ब्रह्मलोक के अधिपति हिरण्यगर्भ में विलीन हो जाएगा यानी हिरण्यगर्भ का साहित्य प्राप्त करेगा तो ब्रह्मलोक के विषय भोग का स्वातंत्र्य रहेगा ना इसलिए कहते हैं विषयादिमान जो हिरण्यगर्भ देव का आप्य रूप सुख है वह पुरुषार्थ है पुरुषार्थ कहा जाता है पुरुष यानी जीव उनके द्वारा अर्थमान पदार्थ पुरुषे अर्थित प्रार्थित यह स पुरुषार्थ ऐसी उत्पत्ति करते हैं पुरुषार्थ शब्द की तो अर्थ निकलता जीव जिन्हें चाहते हैं जीवों के चाह का विषय वो है पुरुषार्थ और उस पुरुषार्थ की वह वह पुरुषार्थ क्यों है कहा सुखरूप हिरण्य गर्भ को पुरुषार्थ क्यों कहा जा रहा है हिरण्य गर्भ भाव की प्राप्ति को तो कहा वो सुखरूप होने से पुरुष यानी जीव तो चाहता है सुख को इसलिए पुरुष के द्वारा अर्थमान है सुख तो जो सुखरूप होगा उसकी चाह करेगा जीव तो हिरण्यगर्भ गर्भ रूप है क्यों रूप है तो हिरण्यगर्भ की की रूपता में हेतु गर्भ विशेषण है विषयादिमत तो ब्रह्मलोक में सारे अनुकूल ही अनुकूल विषय हैं वहां तो सबके सब, सब सत्य संकल्प होते हैं उस भूमि की यह महत्ता है कि उस भूमि में जो भी पहुंचेगा ब्रह्मलोक में उसे बड़ा से बड़ा महल खड़ा करने के लिए भी रेता बजड़ी सीमेंट लाने की जरूरत नहीं है एक संकल्प करेगा इस डिजाइन का इतना बड़ा महल बन जा तो सत्य संकल्प होने से वो बन जाएगा हिरण्यगर्भ लोक में पहुंचने से और वहां पर जो जो सुविधाएं चाहिए वो सब भी संकल्प मात्र से ही जहा जैसी जिस कमरे में जो व्यवस्थाएं चाहिए वो व्यवस्थाएं भी बन जाएगी संकल्प करने से ही जो खाना है पकाने की जरूरत नहीं है संकल्प कर लो संकल्प से ही वो खाना भी उपलब्ध हो जाएगा जिससे मिलना है उसको न तो रिश्व करने के लिए जाने की जरूरत है न उसे टिकट करके किसी साधन से आने की जरूरत है संकल्प करते ही जिससे मिलना है वह उपस्थित हो जाएगा ये सारी महत्ता हिरण्यगर्भ की हिरण्यगर्भ लोक की वहां पर बताई है वहां सारे अनुकूल ही अनुकूल विषय है कोई प्रतिकूल अपने प्रतिकूल संकल्प करेगा क्यों जिससे दुख हो अनुकूलता का ही संकल्प करता है इसलिए सारे के सारे अनुकूल विषय से युक्त ये देवता अप्य होने के कारण देवता देवता अप्यय सुखरूप हुआ और सुखरूप होने से पुरुषार्थ कहलाएगा तो धर्मादि करने के लिए तो साधना की साधनादि की आवश्यकता होती है लेकिन ब्रह्मलोक में देवता अप्य रूप फल प्राप्त कर लिया धर्मादि का तो फिर कोई साधनादि का परिश्रम नहीं संकल्प मात्र से ही ये सब विषय उपस्थित हो रहे हैं इसलिए पुरुषार्थ रूप है देवता अप्य और जो पुरुषार्थ है उसी को मोक्ष कहा जाता है इसलिए कहते याने ये विषयादि हैं मोक्ष विषयादिमत एक मोक्ष शब्द का अर्थ है देवताप्य इसी देवता आप्ये में ही, याने ही है मोक्ष मोक्ष यही मोक्ष है न निर्विषय केवल आत्म स्वरूप अवस्थान से इधर कि केवल निर्विषय आत्म रूप से अवस्थान को मोक्ष नहीं कहा जाएगा सुखरूप न होने से ऐसा हिरण्य गर्भ जो लोग हैं उनका मानना है इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि ये सह मोक्ष यही मोक्ष है हिरण्यगर्भ का अप्य प्राप्त करना हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करना ही मोक्ष है तो ये शब्द भी हिरण्यगर्भ गर्भाप्य को बता रहा है देवता देवताप्य को बता रहा है तो देवता अप्य ही मोक्ष है अब अयम ज्ञान कर्म समुच्चय ज्ञानकर्मसमुच्चय इत्यादि का अवतर है टीका में अयमी चेत मोक्ष केवल आत्मज्ञान साध्यते तदा तद स अर्थवाशंक्य सबसे साधन न सिद्धि युक्ता इत्याह, तो ये कह रहे हैं कि अयम अप, चेत मोक्ष यदि अयम अयमअप्यभों का जो मोक्ष है हिरण्य गर्भाप्ययूप इस मोक्ष को ही माना जाए केवल आत्मज्ञान का साध्य और आत्म, केवल आत्मज्ञान को उसका साधन हिरण्यगर्भ लोग जिसे मोक्ष कह रहे हैं हिरण्यगर्भ गर्भा को उस मोक्ष का भी साधन केवल आत्मज्ञान को मान लिया जाए और उस केवल आत्मज्ञान रूप साधन का मोक्ष के साधन के रूप में कथन करने के लिए उपनिषद भाग का आरंभ सार्थक होगा इस प्रकार की यदि वेदांती शंका करते हैं तो हिरण्य गर्भ इस शंका का भी निराकरण जिस अभिप्राय से कर रहे हैं वो अभिप्राय बताते है टीकाकार की सविशेषण साधने न सिद्धिर्युक्ता युक्ता तो सविशेष साधन है उपासना समुचित साधन हिरण्य की उपासना समुचित कर्म ये है सविशेष साधन सविशेष साधन से ही सविशेष जो मोक्ष है मान देवता अप्य रूप मोक्ष उसे सविशेष मोक्ष कहा जाएगा उसका अध्ययन करना है पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने कहा कि सविशेष तो मोक्ष सि मोक्ष है मान देवता अप्य रूप मोक्ष और उस मोक्ष की सिद्धि सभी आ, क, उपासना समुचित कर्म से ही उचित है इसलिए और वो तो बताया गया वेद भाग के द्वारा ही तो केवल आत्मज्ञान को बताने वाला उपनिषद भाग आरंभ निरर्थक है ये जो पूर्व पक्षी ने शंका की थी हिरण्य ने वो शंका जैसी की तैसी बनी रही इस अभिप्राय से ये लिखते हैं भाष्य में कि सच अयम यथोक्ते न ज्ञान कर्म समुच्चय साधनेन न प्राप्तव्यो तो सच अयम यानी देवता अप्य रूप जो मोक्ष है उसे सच अयम शब्द से लेना स और अयम ये दोनों सर्वनाम देवता अप्य रूप मोक्ष के परामर्शक हैं तो यथोक्त न ज्ञान कर्म समुच्चयन तो पूर्व भागत्रय के द्वारा बताया गया जो ज्ञान यानी उपासना और कर्म का समुच्चय रूप जो साधन है ज्ञान कर्म समुच्चय में ज्ञान शब्द उपासना का परामर्शक है तो उपासना कर्म का जो समुच्चय अनुष्ठान रूप साधन है उसी से प्राप्तव्य है देवता अप्य रूप मोक्ष अब नात परम अस्ति, इसका उत्तरण है टीका में आत्मन सब कवलामिद्याम ना परमिति तो आत्मनः सब <coughs> हैरण्यगर्भ मत में आत्मा का वास्तविक स्वरूप हिरण्यगर्भ ही है और वह हिरण्यगर्भ सविशेष है इसलिए क्या होगा तो आत्मा सविशेष हो जाएगा हिरण्यगर्भ रूप आत्मा सविशेष होने से केवल आत्मविद्या अभाव अपि तो केवल आत्मविद्या ही नहीं। तो केवल आत्मविद्या अभावात अपि तो केवल आत्मा में केवल शब्द आत्मा का परामर्शक होगा और वह हो बताएगा निर्विशेष आत्मा को तो जब हिरण्य गर्भ मत में आत्मा सविशेष ही है तो केवल आत्मा का मतलब निर्विशेष आत्मा तो निर्विशेष आत्म, आत्मा आत्मा न होने से जो व्यापुत्र है नहीं, तो वंद्यापुत्र का प्रमात्मक कैसे हो सकता? जो विषय उपस्थित है ही नहीं उस विषय का परमात्मक ज्ञान होगा ही नहीं तो सविशेष आत्मा होने से निर्विशेष आत्मा न होने के कारण तद विशेक विद्या यानि निर्विशेषात्म ज्ञान इसका भी अभाव होगा प्रमेभाव निर्विशेष आत्मा रूपी प्रमेय के न होने से निर्विशेष आत्म विद्या का भी अभाव सिद्ध होगा तो अभावत अभी न तस्या तस्य हेतुत्व केवल आत्मविद्या हेतुत्वम यानी ये जो देवता अप्य रूप मोक्ष है इसके प्रति हेतु नहीं बनेगी केवल आत्मविद्या क्योंकि वो केवल आत्मविद्या शब्द मात्र है जैसे वंध्या पुत्र शब्द मात्र है उसका अर्थ तीनों कालों में है ही नहीं उसका कोई अस्तित्व तो नहीं अर्थ का बिना अर्थ का जो शब्द है ऐसा है वो निरर्थक शब्द ऐसे केवल आत्मविद्या नाम की कोई साधन वस्तु है ही नहीं जिसका फल देवता अप्य रूप मोक्ष को मान लिया जाए इस अभिप्राय से कहते हैं कि नात परम अस्ति इति ये के प्रतिपन्ना तो अतः परम नास्ति का मतलब यहां पर अतः शब्द परामर्शक रहेगा आपके कर्म उपासना समुच्चय रूप साधन का और कर्म उपासना समुच्चय रूप जो साधन है उस साधन से पर यानी भिन्न निर्विशेष आत्मविद्या नाम का कोई साधन है ही नहीं क्योंकि आत्मा निर्विशेष है ही नहीं तो निर्विशेष आत्मा के न होने से तद विषय विद्या रूप साधन भी है ही नहीं ये नात परम अस्ति से बताया गया इति ये के प्रतिपन्ना एक यानि हिरण्य गर्भा वो जो हिरण्य गर्भ है वे हिरण्य कोई को ही मानने वाले हिरण्य गर्भ प्रतिपन्ना निश्चितवंत उनका ये निश्चय है कि केवल आत, निर्विशेष आत्मा न होने से निर्विशेष आत्मविद्या भी नहीं है तो निर्विशेष आत्मविद्या का कथन करने के लिए उपनिषद भाग का आरंभ भी व्यर्थ होगा इस प्रकार ये पूर्वपक्ष मत हुआरा चिकीर्षु अवतरणीका है तदर्श्य तक कवलात्मक्यवतर इति तो तनमत प्रदर्श्य इसमें तत्शब्द का अर्थ है हरण्य तो हिरन्य मत को दिखा करके तनमतम प्रदर्श अर्थ निकलेगा तन निराकरणार्थत्वेन नैरण्य गर्भ मत के निराकरण के लिए केवल आत्मविद्या वाक्यम अवतारयति। तो केवल हिण्य गर्भ मत के निराकरण के लिए केवल आत्मविद्या को बताने वाला जो वाक्य है अने उपनिषद भाग है उस, उसका अवतरण लिखते हैं तान इत्यादि से तो तान निराचिकीर सूहू उत्तर केवल आत्मज्ञान विधा, आत्म विधानार्थम आत्मा वा व्यादान तो निराचिकीसु शब्द का अर्थ है निराकरण करने की इच्छा वाले वाले वो कौन है वेद निराकरण की इच्छा वाला वेद वेद किसका निराकरण करने की इच्छा करता है तोतान तोतान तो तान, तो तान यानी हैरण्य ये के शब्द से ग्राह्य जो हैरण्यगर्भ हैं उन हैरण्यगर्भों का निराकरण करने की इच्छा वाले वेद पुरुष क्या कर रहा है, वेद क्या कर रहा है तो कहते आह निरा चिकीर वेदह आह अंतिम है पद आह ये क्रियापद है उसका करता है वेदह कौन सा वेद तो हैरण्य गर्भ गर्भों के निराकरण की इच्छा करने वाला वेद आह मैंने बताता है क्या बताता है तो आत्मा वा इत्यादि उत्तर केवल आत्म ज्ञान विधान आहो तो केवल आत्म ज्ञान यानी निर्विशेष आत्म ज्ञान तो निर्विशेष आत्म ज्ञान का विधान याने अभिधान कथन करने के लिए उत्तरम आत्मा वा इदम इत्यादि उत्तरम यानी उत्तरम वाक्य जातम तो उत्तर जो वाक्य जात है वो हैं उपनिषद भाग अध्याय त्रय रूप ऐतरेय उपनिषद के तीन अध्याय न तो इसलिए उत्तरम ये आत्मा वा इदम इत्यादि उत्तरम का अर्थ निकलेगा अध्याय त्रयात्मक उपनिषद भाग को आहो वेद बताता है यानी उसका आरंभ करता है ये जो चौथा विभाग है वह केवल आत्मविद्या का कथन करने के लिए है इसका अर्थ ये हुआ कि हरण्य गर्भों के द्वारा स्वीकृत जो मोक्ष है वह वेद का अभिष्ट मोक्ष नहीं है वेद के द्वारा अभीष्ट मोक्ष का स्वरूप तो है निर्विशेष आत्म रूप से अवस्थान निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान ये मोक्ष है वेदों को अभिप्रेत और निर्विशेष ब्रह्म का ब्रह्म रूप से अवस्थान कब हो सकता है किस साधन से हो सकता है तो वो होगा केवल आत्मविद्या से ज्ञानादेव तो कैवल्यम तो निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप मोक्ष की सिद्धि उपासना समुचित कर्म से या केवल उपासना से भी नहीं होगी वो होगी निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात् रूप केवल आत्मविद्या से ऐसा इसी और वह निर्विशेष आत्मविद्या जिस प्रमाण से हो सकती है वह प्रमाण है उपनिषद भाग उस उपनिषद भाग को वेद ने बताया है वेद आह, आहताचिकी तो सुर आत्मज्ञान विधान्थम आत्मा वा, इदं तो आत्मा वा यहां पर वा दीर्घ होना चाहिए पुरानी पुस्तकों में रस्व छपा है वह में अकार रस्व है होना चाहिए दीर्घ जिसमें दीर्घ है वो तो शुद्ध पाठ है एक वाक्य टीका में है इसे देखिए केवल आत्मज्ञानीति निर्विशेष आत्म विषयत्व अकर्मी निष्ठत्म कर्म, अनंग, कर्म अनंगत्व अनंगत कर्म अंगक्षण कर्म संबंधित केवल आत्मज्ञान यहाँ पर केवल शब्द ने, केवल शब्द शब्द ने विशेषण है ना उसके द्वारा बताया जा रहा है कैवल्य को तो, तो कैवल्य को बताया जा रहा है वह कैवल्य जो है का क्या स्वरूप है कैवल्य किस प्रकार का है इसके लिए चार विकल्प किए हैं कैवल्य के, के विषय में कि निर्विशेष आत्म विषयत्व कैवल्यम यह विवक्षितम एक विकल्प कैवल्यम यह विवक्षितम इसके साथ अन्वय करना ये चार विकल्पों में से एक एक का कि निर्विशेष आत्म आत्मविषयत्व कैवल्यम इत्यर्थः ए एक विकल्प का अर्थ निकलिए एक विकल्प होगा दूसरा विकल्प होगा अकर्मी निष्ठत्व कैवल्यम इवक्षितम और तीसरा विकल्प होगा कर्म अनांगत्व अनंगत्व लक्षणम कैवल्यम ये विवक्षितम और चौथा होगा कर्मा संबंधित्व च कैवल्यम यह विवक्षितम ये ध्यान में जो केवल आत्मविद्या यहाँ पर जो विशेषण है केवल शब्द उसके द्वारा बताया जा रहा है कैवल्य उस कैवल्य का स्वरूप क्या होगा तो केवल को यदि आत्मा का विशेषण मानते हैं तो उसके कैवल्य का स्वरूप होगा निर्विशेषत्व वो आत्मा में विशेषण बनेगा तो निर्विशेष आत्म विशेषत्व ये केवल आत्मविद्या में कैवल्य माना जाएगा ये तो धर्म ये सब जित ये कैवल्य रहेगा ज्ञान में लेकिन उस ज्ञान में रहने रहने वाले कैवल्य का स्वरूप होगा पहला विकल्प पहले विकल्प में निर्विशेष आत्म विषयत्व यानी निर्विशेष आत्मा है विषय जिस विद्या का उस विद्या को कहा जाएगा निर्विशेष आत्म विषया विद्या और उसमें रहने वाला एक धर्म होगा तस्व इस अर्थ में निर्विशेष आत्म विषयत्व तो निर्विशेष आत्म आत्मविषयत्व विद्या में कई वल्य यहां पर विवक्षित है तो यह शब्द से ज्ञान ले लो या ये उपनिषद भाग ले लो चौथा तो उपनिषद भाग जो केवल आत्मविद्या का कथन करने के लिए प्रारंभ हो रहा है तो उपनिषद भाग के द्वारा कथित तो केवल आत्मविद्या में कैवल्य ये अर्थ ले लो या उस केवल आत्मविद्या के प्रतिपादक उपनिषद भाग में कैबल्य ये है यह शब्द से वह ग्रंथ को भी ले सकते ग्रंथजन्य ज्ञान को भी ले सकते हैं ये 11 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है कि यह इति वाक्य ज्ञाने वा इतर्थ तो यह का अर्थ यदि वाक्य लेंगे तो ये उपनिषद रूप चतुर्थ भाग अर्थ निकलेगा और उसमें कैवल्य है निर्विशेष आत्मविशेत्व रूप एक विकल्प हुआ और यह शब्द का अर्थ यदि ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान में निर्विशेष आत्मविशेत्व ये कैवल्य है ये अर्थ निकलेगा और दूसरा विकल्प है अकर्मी निष्ठत्व कैवल्यम इह इन अस्मिन् ज्ञाने विवक्षितम तो ज्ञान में अकर्मी निष्ठत्व अकर्मी का अर्थ है जो कर्माधिकारी नहीं है कर्म जिसने छोड़ दिया है कर्म का फल उपासना समुचित कर्म का फल प्राप्त होने पर कोई भी साधन किया जाता है उसका साध्य प्राप्त होने तक भूख चली गई तृप्ति आ गई तब भी खाते रहते हैं क्या खाना बंद कर देते हैं तो भोजन ये साधन है शुद्धा निवृत्ति का तृप्ति का शुद्धा निवृत्त निवृत्त हो जा तृप्ति आ जा तो भोजन पूरा हुआ ऐसे निष्काम कर्म उपासना का फल विवेकपूर्ण वैराग्य है चित्त पूर्वक चित्त शुद्ध हो जा तो विवेकपूर्वक वैराग्य होता है तो कर्म उपासना का निष्काम कर्म उपासना का जो फल है विवेक पूर्ण वैराग्य वह प्राप्त होने के बाद यह कर्म उपासना रूप जो साधन है उसे छोड़ दिया जाएगा तो जो अनुष्ठेय साधन नहीं कर रहा है बहिरंग साधन उसे कहा जाएगा कर्म तो बहिरंग साधन है ना उसे कहा जाएगा अकर्मी विवेक पूर्ण वैराग्यवान अकर्मी है और उस अकर्मी के लिए जो साधन बताया गया है वो है श्रवन मनन निधि ध्यान सन्नस्य श्रवणम कुरिया बहिरंग साधन का फल विवेक पूर्ण वैराग्य प्राप्त होने पर बहिरंग साधनों का विधिवत्याग करके श्रवण करें श्रवण ये उपलक्षण है मनन, नि, मनन निधि ध्यास का तो श्रवण मनन निधि ध्यास रूप साधन का अधिकारी हो जाएगा और जो श्रवण मनन निधि रूप अंतरंग साधन कर रहा है उसमें मनन निधि ध्यास सहकृत श्रवण से यानी श्रुत तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मी यह निर्विशेष आत्मबोध होता है वो है निर्विशेष केवल आत्मविद्या वो हो गई अकर्मी निष्ठ और उस अकर्मी निष्ठ में रह, रहने के कारण उसमें एक धर्म रहेगा अकर्मी निष्ठत्व यानी श्रवण मनन निधि ध्यास तत्पर जो व्यक्ति हैं उसी में अहम ब्रह्मास्मि यह विद्या उत्पन्न होती है वह विद्या है अकर्मी विद्या में अकर्मी निष्ठत्व रूप कैवल्य ये द्वितीय विकल्प है अकर्मी निष्ठ कल्य विद्याया विवक्षित तीसरा विकल्प है कर्म अनंग लक्षण कैवल्यम इवक्षित तो कर्म में अंग शब्द अंग कर्मांगत्व का अर्थ होता है कर्म साधनत्व <coughs> कर्माधिकारी का एक विशेषण विद्वान भी है ना? विद्वान होना चाहिए फलार्थी होना चाहिए और समर्थ होना चाहिए अपरिदस्त होना चाहिए तो विद्वान में रहने वाला धर्म है विद्या तो कर्मी के अनु के पूर्व मीमांसकों के अनुसार उपनिषद प्रतिपादित आत्मज्ञान भी कर्म का अंग बन जाता है यजमान की स्तुति करके यजमान को तत्पदार्थ जो परमेश्वर है तत्सदृश बता करके यजमान की स्तुति कर रहा है ऐसा कहते हैं जो अग्निहोत्रादि कर्मों में संलग्न यजमान है वह तत्वमसी वाक्य बताता है तत्सदृश है का मतलब परमेश्वर सदृश है परमेश्वर जैसा निर्दोष है और उसमें अनेकों गुण ही गुण हैं। ऐसे यजमान भी निर्दोष हैं और अनेकों गुणों से युक्त है ऐसी स्तुति उपनिषद वाक्य यजमान की करके कर्म का अंग बनते हैं और उपनिषदे है और उपनिषद जन्य ज्ञान इस प्रकार वो कर्म का साधन बना उसे कर्मांग कहा जाएगा मीमांसकों के अनुसार और कर्म अनंगत्वम का मतलब होगा जो कर्म का अंग यानी साधन नहीं है कर्म में किसी प्रकार का जिसका कोई उपयोग नहीं है अपितु कर्म का हेतुभूत जो द्वैत है क्रियाकार रूप उसका उच्छेद बन करके कर्म का विरोधी है जो उसे कहा जाएगा कर्म का अनंग और अनंगे जो केवल आत्मविद्या कहो या केवल आत्मविज्ञान कहो वह कर्म का अनंग है कर्म का साधन नहीं है कर्म उपयोगी नहीं अपितु कर्म का उच्छेदक है कर्म का विरोधी होने से कर्म अनंगत्व लक्षणम कैवल्यम यह याने विद्यायाम विवक्षितम ये तीसरा विकल्प है चौथा विकल्प होगा कर्मा संबंधित्व कैवल्यम यह विवक्षितम कर्मा संबंधित्व यानी कर्म के साथ जिसका कोई समुच्चय नहीं हो सकता ब्रह्म विद्या दो प्रकार की है सगुन ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या सगुन ब्रह्म विद्या को कहा जाता है उपासना और उपासना का, का उपासना का तो कर्म के साथ संबंध होता है सह समुच्चय सह अनुष्ठान रूप संबंध इसलिए उसे कहा जाएगा कर्म संबंधी विद्या सगुन ब्रह्म विद्या उपासना और निर्विशेष ब्रह्म विद्या कहो निर्गुण ब्रह्म विद्या कहो इसका कर्म के साथ समुच्चय नहीं होता है इसलिए क्या होगा तो कर्म असम्बन्धित्व उसमें रहेगा कर्म असमुचितत्व रहेगा तो कर्म असंबंधित्व रूप कैवल्य आत्म विद्या में विवक्षित हैं इस प्रकार ये कैवल्य के विषय में चार विकल्प यहाँ पर बताए गए हैं वो कहाँ पर आया था तो केवल आत्मवि आत्मज्ञान विधानार्थम यहाँ पर जो केवल शब्द आया उस केवल शब्द ने कैवल्य बताया है वह कैवल्य चार प्रकार का हो सकता है और वह चारों प्रकार का कैवल्य उपासना में संभव नहीं होगा और उस प्रकार का कैवल्य युक्त ज्ञान यानी केवल आत्मज्ञान निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप मोक्ष के साधन के रूप से बताने के लिए आत्मा व इदम इत्यादि उत्तर अध्यायत्र उपनिषद नामक वेद भगवान के द्वारा बताए जा रहा है ये साधन बताने के लिए ग्रंथ उत्तर ग्रंथ अब कथम पुनः इत्यादि का अवतरण है टीका में इसकी चर्चा हम लोग